श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण दक्षिणेशरे तथा भक्तगृह तृतीय परछेद प्रभु श्रीरामकृष्ण कालिकाजपथे सभक्त श्रीरामकृष्ण यानेन दक्षिणेशरकामंदर तो निर्गम्य कालिकातामुखम आयाति रामलाला दक् स वर्तरा बहिर्गत् हस्ते फजिलीतुष्ट पदव्रजेन आयाता मणिमप्य मणि दृष्ट्वा यानम स्थगयुम आदिदेश मणियान से मस्तक निधा प्रणमत शनिवासर त्र्यशीत शत आंग्लाद्स एकशो दिवस श्रावण से षो दिवस कृष्णा आषाढ़ेला चतुवादन श्री प्रभु अधर्गेह स्वर्गत तत श्रीयदुम्लिक गृह अतः स्वर्गतखेला घोषा वाटिका श्रीरामकृष्ण मणिप्रति सहासम यागक्ष वयम अधर्गेह गा यथा मणि यहाँ यानम आरोह आंगलं अधीतवान अतः संस्कारे विश्वासो नाशीत। किन्तु ना किये दिवसे प्राक श्री प्रभु कृतं यद तेनाधर संस्कार आसी अतः सस् प्रभं प्रत्याृत विमृश्य निश्चय चक्रे ये संस्कार विषय इदानिम तस् पूर्ण विश्वासों न जाता है अत तद्वय वक्तमें अद श्री प्रभु साक्षात्कर् आयाता श्री प्रभु आलाप्री प्रभु राम श्रीरामक अस्तु तम कीदृश मनसे मणि महाशय सोश सानुराग श्रीरामक अधरोम प्रशंसती मणि कीयतकास्तान पूर्वजन्म संस्कार विषयिणी चर्चा उत्थयती किबोधम अतिगु्य मि मूर्वजन्म तथा संस्कार इुव विषय तश्वासो नीति कि मे भक् हा। कि हान सीरामकृष्ण तृष्टि एक मेन सिद्धेत यते तदेव सत्यं अथ मिथ्येति एव ततच सोधय तल्लला मनुष्य कथम बुध्येत अनंताीला अतर्व बोधुम कथमी चेष्टा न कौमी शुतवा यृष्टम संभवती अत तत्विंत कवल तमे ध्या अद काथिरी हनुमता जगदे अहम तिथि नक्षत्र न जामी कवलमेक चिंतरा तलीला तल की किं किंचिद्पी बोधुम शक्य सीपस्थस्त अबोध्य बलराम श्रीकृष्ण न जानाति ना मेह आम महोदय भवता प्रसंगो यथा कथितः भवतासंगो यहांरामकृष्ण बाढ़ं किमद उच्यता मि भीस्मदेव सरसय्यां क्रंदन आसी पांडवा श्रीकृष्ण अब्रुवन भ्रा किमीद् आश्चर्य पितामह एक ज्ञानी परम मृत्युचित क्रंदती श्री श्रीकृष्ण अवदत् तमे पृछ कथती भीषित एतद्व विभाम यदवत कार्य किमें बोधुम न पारियम हे कृष्ण तम एसाम पांडवा सदा सहचर प्रतिपम रक्षसी तथा यहां आपादम श्रीरामकृष्ण तस्माया सवा सर्व आच्छाद निधत्ते सर्वबोधम रोधयती कामनी कांचने माया एताम मायाम पश्यति स यस् पश्य सात्ते कंचन बोधयन ईश्वर एक आच्चय प्रादर्शय सहसा पुता अपश्य दें देश से कामुक अपर क अपसार्य इव पयह पय पवौ जलस्फटिभं प्रादर्शत स माया रूप वृतह सो सच्चिद मयारूप शैबलनावृत सोपसार्य पिबती सातीृणुतिगु्य वाच ते वच् झाऊ तरुतले सर्ग काले कालेपश्यम गुप्त प्रकोष्ठ द्वार किमप्येक प्रकोष्ठान किस्ती न द्रष्टुँम शक्नोमी अहम नखरकर्त कर्त कर्तरिया रंध्र कर्म प्रवृत्त पर बिलम विनर्माण पर तत्क विरचित प्रभु श्रीरामकृष्ण एक उत्वा तुष्टि बभूव इधानी पुनरालपति एकत अति तम अद पश्य कोपी मुखम रोरुध्यते, योनिवासं सचक्षुषा अपश्यम कुक्कु कुक्कु रिष्टवा तर चैतन्य जगच्चैत क्वचि पशा क्षुद्रम्यु तदेव चैतन्यम क्षिप्तारशील यानम शोभाबाजार से चतुष्पे धर्महटसमीपम सगत श्री प्रभु पुनर्भासते क्विदी वर्षासु यथिता जगदव्या परशनमें मम तो अभिमान न जायते नर्ष सहाँ पुनर्भाव कॉभिम श्रीरामकृष्ण सी मम स्कोपी अभिमो न जायते मणि ग्रीस देशे ग्रीस देशे आसी कचन जन तम सक्रेटीसु जानीति दैववाणी अभूत स परम पर विस्म तदा बहुकाल निर्जने विचार्य अगछत तदा स मित्रण प्राह अहम कवल अवगतवाह कि जाने परमन्ने सर्वे जना जान वदी अस्माकूय्ष्ठ ज्ञान सही परम सर्व एव वस्तुता सर्वान श्रीरामकृष्ण अहम क्वचि चिंत कि यदनो लोका वैष्णो वैष्णवचरों महापंडित सो आसतत्व यद्वच वचन जात तत तत्सव शास्त्रेसु सुलभम किंतु किमसन्धि भजमहेती जाखत तत्सव सर्वम महिस वचन शास्त्रसंगति भजते नवद्वीपगोस्वामीना तदिने पेनेटौ तदुकता भणित यदीता गीतेति वाव्यम त्याग त्यागती वस्तु त्यागती हैगीति बवती किंतु नवदीप गोस्वामीन ऊचु तागी त्यागस्तवा तग धाकोस्ती ततस्तागीत श्रीरामकृष्ण कि मैम्यस्म अनेस्वर्तते कस्म पंडित साधौ वर्णि भावरेण स्वयं स्वस्त नन्े जनात निर्मता यहां सर्व सृज्य श्रीरामकृष्ण सहामलां प्रति अरे किच्यभोर्म नसीसीदति अथ प्रा दिव्यं सपा मम यदि किंचिदी अभिमानो जाएत विद्या एक उपकारो विद्यापकार अयम बोधो जायते जाये से ये ना हम कि मन श्रीरामकृष्ण सत्यम सत्यम किस्मी नाहम किस्मे अस्त तब आंगलज्योतिषे विश्वास कि मणि तयमुसार नूतनाविष्कारो भर्नासगृह अनियमित अनयमित प्रेक्ष दुर्वीक्षणेन अन्वेषण करूतन कशन ग्रहो नेपचुन्न इख्यो भास्वरो भाषते पुनर्ग्रहण गणना भविमर्मकृष्ण तलु यहाँ चलती प्रा अधरागार सीप्म आगत श्री प्रभुर्मणिकथय सत्य एव स्थात ते लाभो तेन ईश्वरलाभो अपरमेकम वचनम भवान वचन भाव नवदीपगोस्वाम अवदत् भो ईश्वर अहम वाम काे पश्युवन मोहन माया ऐश्वर्य न मोहय त्वाम तामह काे श्रीरामकृष्ण तार्थना हादक भवे